ओम ज्ञान थी निरंधस ज्ञानंजन शुित ये नई श्री गुरी नध्याय चय श्लोक संख्या थीन अनुवाद श्री श्रीमदसी भक्त वेरांत स्वामी प्रोफा के द्वारा द्वार अद्वैत आचार्यं भक्ति संशना भक्तावत अद्वैताचार्यश्रय अनुवाद चूंकी वे भगवान हरि से अभिन्न है वे अद्वैत नाम से अख्यात है और चूंकी वे भक्ति प्रचार करते हैं वे आचार्य नाम से आख्यात है वे ईश्वर है और भगवान का भक्त भी है इसलिए मैं उनसे आश्रय लेता हूं इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है तत्पर्य है यदि तात्पर्य नहीं है उससे हम कुछ भी बात नहीं बोल सकते लेकिन लिखे हुई थो तो शिलुपाद इस श्लोक से कम से कम एक बार प्रवचन दिय थे मायाप्र इस श्लोक पर प्रवचन दीय और उसमें शिल प्रभुपाद का एक उस प्रवचन में शिल प्रभुपात का एक प्रसिद्ध वाक्य था कि अभी हम दस, दस हजार दस है और बाद में और भी भक्त आएंगे तो और सब को मतलब प्रोपाद के सभी सभी शिष्यों को आचार्य होना चाहिए और इस प्रकार आचार्यों का अभाव नहीं होगा शिल इस प्रकार इनके सभी शिष्यों को आदेश और आशीष भी दिए थे आचार्य होने के लिए आचार्य होने के लिए तो आज श्री अद्वैत सप्तमी तिथि पर विशेषकर भगवान अद्वैता आचार्य का स्मरण और प्रशंसा करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए जिससे हम अच्छी तरह भक्ति कर सकते हैं तो ये अद्वैता आज हर रोज हम अद्वैत आचार्य की प्रशंसा करते हैं कैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कर आधर श्रीवास गौर भक्त वृंद मंत्र जाप करने से हम अद्वैत आचार्य का नाम कहने से उनका कीर्तन करते हैं तो अद्वैता आचार्य कौन है तो इस श्लोक में अद्वैता आचार्य कौन है संक्षेप में वो वर्णन है और इस अध्याय में श्री चैतन्य चरितमृत का अध्याय में ये पूर्व अध्याय का विषय है श्री अद्वैता आचार्य की महिमा तो अद्वैत आचार्य कौन है वे भगवान है और इसलिए उनका नाम है अद्वैत क्योंकि वे भगवान से अभिन्न है और भक्त भी है और विशेषकर वे भक्ति प्रचारक है और इसलिए उनका नाम है आचार्य तो अद्वैत का बहुत गहरा हैत्व गौर तत्व के अंतर्गत है तो गौर तत्व बहुत ही गहरा और गुहरा है क्योंकि इस अवथा कृष्ण का इस अवतार गौर अवतार अवतार है सागवान तो जाइसा ही नहीं आते इस अवतार में शंख छक्र गा पद्म नहीं है सामान्यतः और शां भी धारण करना नहीं है वे भक्त के रूप में आते और भक्ति करते तो कौन भक्ति करते भगवान के भक्त भगवान भी प्रेम का विषय है तो कैसे वे भगवान की भक्ति करते तो ये बहुत बड़ा रहस्य है तो उससे और भी बड़ा रहस्य है कि वे चैतन्य महापुरुष जो भगवान है अन्य अवतारों के साथ भी आते हैं आदवी का आचार्य महाविष्णु का अवतार है भगवान कृष्ण थे भगवद गीता में संभवामी युगे युगे मैं मैहार युग में आता हूं तो भगवान कृष्णा जब आते तो बलराम के साथ आते प्रद्युम्न के साथ अनिरुद्ध के साथ ये सब विष्णु आब था और उनके सभी पार्षद के साथ भी आते हैं वासुदेव देवी की नंद यशोदा उद्धव पंच पांडव इत्यादि भगवान कृष्ण के असंख्य पार्षद है जो उनके साथ आते हैं और राम भगवान भी अन्य विष्णु अवतार के साथ आते हैं राम भारत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब विष्णु के अवतार है तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण ही है तो बलराम के साथ आते हैं। बलराम नित्य नित्यानंद अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार है तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये चैतन्य महाप्रभु है और ये दो विष्णु अवतार भी उपस्थित होते हैं। एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन दुई प्रभु शैवी महाप्रभु चरण तो ऐसा वा में महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और दो प्रभु है अद्वैता प्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रभु का मतलब भगवान वायस्णव समाज में हम अन्य भक्तों को प्रभु ऐसे ही बहुत है तो प्रभु शब्द का अर्थ है भगवान और महाप्रभु है श्री कृष्ण चैच तो अद्वित प्रभु महाविष्णु का अवतार है और वे चैतन्य महाप्रभु का आगमन या अविभाव या जन्म के पहले अविभूत हुए तो कृष्ण लीला में भी ऐसे ऐसी अवस्था थी कि भगवान कृष्ण का अविभाव के पहले उनके सब गुरु उनके पहले आए थे कृष्ण का आविर्भाव के पहले उनके माता पिता का आविर्भाव पड़ता था तो वासुदेव देवी की नंद यशोदा कृष्ण के पहले आए थे और इस प्रकार चैतन्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु का जन्म तथा खत जन्म के पहले जगन्नाथ मिश्रा, शची देवी अद्वित आचार्य इत्यादि उनके गुरुजन उनके पहले आए थे गुरुजन का मतलब लीला में कृष्ण के कोई गुरु नहीं है वे सब के गुरु है वंदे कृष्णम जगत गुरु परंतु लीला में कृष्ण के गुरु हैं जिनके कोई पिता माता नहीं है जो अनादिर आदिर गोविंद तो लीला विलास की पुष्टि के लिए उनके माता पिता भी हैं तो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे वे महाविष्णु अवधा है और सदाशिव का अवधार है तो नवधिक उनके दो घर गो, दो घर थे एक शांतिपोर में जिसमें अधिक समय रहते थे अद्वैताचार्य का एक नाम है नास। और उनका दूसरा घर भी था वद्वीप में तो चैतन्य महाप्रभु का अविर्भाव के पहले नवरी धाम में बहुत पंडित थे बहुत, बहुत लोग तो दूर से आए थे अजचारचार्य का अविर्भाव लावर, जो श्रीहट जिला में है शायद अभी खंडित हो गया है जो अभी बांग्लादेश में है अभी अभी क्योंकि बांग्लादेश में वो सब जिला जो था तो अभी खंडित हो गया और छोटे छोटे जिला बनाया शायद सुनाम सुनामगंज जिला में थे अभी तो उनका पिता का नाम खूब पंडित और अद्वैत आचार्य का जन्म के कुछ दिन के बाद खूबे पंडित और अनेक श्रीहट के ब्राह्मण वहां से नवदीप आए थे और वहां निवास किए थे तो नवदीप धाम में उस समय वो बहुत पंडित थे बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत पंडित थे वो यूनिवर्सिटी था उन जैसे था उस समय तो आज जैसे विश्वविद्यालय ऐसे प्रबंध नहीं था तो पारंपरिक विधि के अनुसार वो जो पंडित थे उनके शिष्य भी थे और इस प्रकार वो संस्कृत ठोल में शिक्षा की आदान प्रदान होता था तो उस समय बहुत पंडित थे इनावृत धाम में परंतु ज्यादातर तो भक्तिमान नहीं थे ज्यादा तो न्यायी न्याय न्याय संप्रदाय के अनुगामित थे और भक्ति में रुचि नहीं थी कृष्ण भक्ति में वो तो सब बड़े पंडित होते हुए भी जो पूरा भौतिक थे कुछ भक्जन थे अद्वैचाचार्य उनके नेता थे। परंतु ज्यादा लोग धाम में भक्तों को गाली देते थे तो यही सब लोग क्या कहते हैं तो सब मूर्ख ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही निंदा भक्तों की निंदा करते थे कि ये सब भाई साहब क्या कहते है तो उलाते हैं और कीर्तन में लेकिन और से कुछ भी फायदे नहीं होते हम सब माथे जी के भक्त हैं चंडी वहां पर बंगाव में चंडी दुर्गा ये सब नाम से माता जी की पूजा होती है और हम माता जी की कृपा से धन संपत्ति बहुत मिलती है और ये सब वाई सब मूर्ख है तो बहुत चिल्लाते खेड़ में लेकिन कुछ भी नहीं मिलते ये भक्ति क्या है सब बेकार है ये सब तथा पंडितों का राय था और इस प्रकार भक्तों की निंदा की बहुत तो अद्विता आचार्य उस समय चैचन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले वे नवरी धाम का छोटा भक्त मंडली के नेता थे तो वे भगवान है और पूरा समर्थ है सब कुछ करने के लिए परंतु चूंकि वे भक्त थे वे आपन को असमर्थ मानते थे कि मैं अद्वैत आचार्य की इच्छा थी कि सब लोग जो अभी कृष्ण भक्ति विमुख है तो भक्त बन जाएंगे परंतु अद्वैत आचार्य ऐसे विचार किया कि मुझे स्वयं शक्ति नहीं है ये सब निंदुक पाखंडी अभक्तों का उदाह के लिए मुझे शक्ति नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की पूरी शक्ति है जगत का जगत निवासियों का उदाह के लिए ब्रह्मंड तारे थे शक्ति धरे जने जने चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त की शक्ति है क्योंकि भक्तों को भगवान शक्ति संचार करते हैं परंतु अद्वैत आचार्य ऐसे सोच रहे थे कि मुझे बल शक्ति नहीं है ये सब लोग इतना विमुख है इतना पापिष्ट है कि मुझे शक्ति नहीं है ये सब लोग परिचय करने के लिए यदि भगवान स्वयं आयेंगे यदि कृष्ण स्वयं आयेंगे तो ये सब नीच पतित पापी जनों का उद्धार संभव होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है तो चैतन्य कृष्ण का आगमन करवाने के लिए अद्वैता आचार्य विशेषकर भगवान की पूजा की भगवान शालग्राम के रूप में विष्णु जो है अद्वैता आचार्य की विशेष पूजा की कैसे गंगा जाल और तुलसी पाता से विशेष पूजा <laughs> और अद्वैत आचार्य बहुत जोर से चलाते थे उनका वो चैतन्य चार्ज अमृत में वो कही बाह ले कि अद्वैत आचार्य का हंका है हंका का मतलब बहुत जोर से चला तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य का अवंश कृष्णा अवचरित हो गया है तो चैतन्य महाप्रभु का अवचार का मुख्य कारण क्या है अलग अलग कारण है तो मूल मूल कारण है अद्वित आचार्य अद्वैच आचार्य चैतन्य कृष्ण को बताया कि तुम्हारा अनपढ़ेगा तो भक्तों यदि भगवान को आदेश देते तो भगवान को मानना चाहिए तो इसलिए हम प्रार्थना कहते अद्वैत के चरण पर कि दया करो सीतापति अद्वैत चार्य का नाम है सीतापति क्यों क्योंकि उनकी पत्नी का नाम सीता जीश पति दया कौरव सीतापति अद्वैत गौसाई तब कृपा बोले पाई चैतन्य निधन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा अद्वैत अद्वैताचार्य के द्वारा मिलती है अन्यथा नहीं तो अद्विता आचार्य भक्ति प्रचार किया थे और भक्ति प्रचार करने के साथ ज्ञान योग और कर्म ये तीनों फंतों का तो ये तीन फंतों से लोग का वास्तव कल्याण नहीं होते भक्ति करना चाहिए यह अद्वैत आचार्य का प्रचार था <coughs> तो अद्वैत आचार्य का बहुत वर्णन है श्री चैचान्याचार्य चाम्रत में बहुत वेत है आचार्य के बारे में चैतान्य भागवत में भी है एक दो अप्रमाणिक ंथा है अद्वैत आचार्य के बारे में एक है अद्वैत प्रकाश जो अभी इंग्रेजी और अंग्रेजी से राशन और अनेक भाषाओं में अनुवादित हो गया है और इसको चौथे हैं परंतु उसमें बहुत कुछ है जो अप्रमाणिक है जो चैतन्य चार्य चामृत के वृतान्त के विपरीत है <coughs> तो चैतन्य चार्य चामृत और चैतन्य भागवत में जो अनुसंधान हम मिलतेचार्य के बारे में वो प्रमाणिक तो शास्त्र विशेष का चैतन्य गौर तत्व विचार करने में तो कौन सा शास्त्र प्रमाणिक है कौन सा अप्रामाणिक है तो समझना चाहिए तो अद्विता आचार्य भगवान कृष्ण को बोलाये और कृष्ण भगवान आए थे गौरंगा के रूप में नि बचपन यु, और युवा वास्तव में उनका मुख्य नाम था निमाई हरे तो निमाई के बड़े भाई विश्वम्बर थे और विश्वम्बर बार बाविता आचार्य का सभा जाते थे अद्वैता आचार्य उनका घर में नवद्वीप में तो हर रोज हरी सभा रखते थे जिसमें भक्तजन आते थे और आज आचार्य भक्ति प्रचार किए थे आचार्य भक्ति वे आचार्य नाम से संबोधित होते क्योंकि वे भक्ति प्रचार करते तो विश्वम्बा बाबा वहां जाते थे और एक दिन वो विश्वम्बा तो नहीं थे इधर में पूरा नावद्वीप में नहीं थे संन्यास लिया थे तो बालक होते हुए भी तो संन्यास लिया थे। तो साची माता काफी चाह था कि सब कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र विश्वम्वर संन्यास नया है ये सब अद्वैताचार्य का दोष है क्योंकि अद्वैता इस प्रकार प्रचार किया मेरे बालक को कि भक्ति तो सब कुछ है इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है और इस कारण से मेरा बालक सन्यास लिया था तो इस प्रकार सची माता अद्वैत को दोषारोप किया अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे और इसलिए चैतन्य महाप्रभु मर्यादा के अनुसार सदैव अद्वैत आचार्य को सम्मान देते थे परंतु अद्वैता आचार्य मानते थे कि वही मेरे प्रभु है वही भगवान है तो अद्वैता आचार्य आचार नहीं लगते थे कि निमाई मुझको सम्मान देते तो चूंकि साची माता अपराध की अद्वैताचार्य का चरण पर इसलिए चैचन्य महाप्रभु साची माता को बोले कि तुम अपराध की अद्वैताचार्य को तो इस अपराध से आगे विमुग नहीं हो तो तुम कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते तो देखो <laughs> भगवान की माता स्वयं भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते यदि ही भाई साहब अपराध कर <laughs> तो इसलिए माता चाची माता से पूछी कि कैसे मैं इस अपराध से मुक्त हो सकू तो माता को बोले कि वो अद्वैताचार्य का चरण से रज लेना चाहिए तो अद्वैता आचार्य तो राजी नहीं थे रज लेने के लिए चरण रज करने के लिए क्योंकि अद्वैता साची माता को मान्य मानते थे तो एक बार अद्वैता आचार्य कीर्तन में मूर्चित हो गया है प्रेम भाव से मूर्चित हो गया और उस अवस्था में शाची माता मिली और चरण लेने तो वो राजय लेके मस्तक पर रेख दी और ऐसे अद्वैचाचार्य की कृपा मिली तो अद्वैता आचार्य प्रसन्न नहीं थे कि साची माता मेरे चरण से धूल ली है तो लेकिन इस प्रकार माता वो अपराध से भी मुक्त हो गया है तो चेचान्य महाप्रभु ऐसे इतना सम्मान देते थे अद्वैता आचार्य को परंतु अद्वैत आचार्य वो सन्मान लेने से प्रसन्न नहीं था क्योंकि अद्वैताचार्य सदाई व जानते सोचते थे कि महाप्रभु मेरे प्रभु हैं मैं निमाई को सम्मान देना चाहता हूं उनसे लेना की इच्छा नहीं है तो एक बार अद्वैता आचार्य का सेवक सचिव क्या नाम है कमला का कमला खान है यार विश्वास कमला का विश्वास कमला खंड कमला खंड कमला विश्वास तो एक वो कमला का विश्वास एक पत्र लिखी और पुरी के, राज, के राजा प्रताप रुद्र को भेज दी कि वो पत्रा में लिखी की, की ओ, पहले स्थापन किए है कि अद्वैताचार्य स्वयं ईश्वर है और फिर उसके बाद ले कि आदवैताचार्य का बड़ा रीण है आपके पास आपसे बहुत मुद्रा नया है अच्छा पैसा ले है टोंका लिया है में ठोंका ठों का रुपया लिया है। तो आ, वो ठीक है ठीक नहीं है कि आप पैसा भगवान से लेना चाहते तो इस वीण का क्या बोलते है शोध वापस चू कर नहीं not, not, मतलब नही लेना ऐसे सलाह दिए थे कमला खंड विश्वास तो वो पत्र जैसे है दाइव कारण से चैचान्य महाप्रभु क्या हाथ में आया था आई थी पत्र आई थी नहीं आयथा और right. था। और <coughs> चैचन्य महाप्रभु पत्र पढ़ने से तो प्रथम भाग से बहुत आनंद की कमलाकांत विश्वास अद्वैत आचार्य प्रभु को ईश्वर स्थापन करते तो उससे प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु लेकिन पत्र का द्वितीय भाग देखने से कि आचार्य अद्वैत आचार्य का ऋण है तो उससे बहुत अप्रसन्न हो गया है चेतन्य महाप्रभु बोले कि भगवान का ऋण नहीं है किसी के पास वो सब ऋण है भगवान के पास और इसलिए चेचान्य महाप्रभु उस समय वो निमा पंडित बोले कि ये कमलाकांत तो अपराधी है ऐसे बोलते तो इसलिए चेचान्य महाप्रभु बोले कि वो कमलाकांत तो मेरे संग सो दो वो मेरे तो कभी भी नहीं आ सकते तो यही समाचार मिले अद्वैताचार्य बोले कि तो इस प्रकार आप की महाप्रभु कमला खंड विश्वास को बहुत कृपा देते हैं और मुझको कृपा से वंचित करते तो मैं ऐसी कृपा कभी नहीं मिली कि आपका श्राप कभी नहीं मिला और आपका चिरस का कभी नहीं मिला तो इस प्रकार ऐसा लगता है कि कमला खंड विश्वास आपका अति प्रिय है और मुझको सम्मान देते है उसका मतलब मुझसे बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं है तो ऐसे अद्वैता आचार्य का विचार था कि चेचा महाप्रभु मुझको इतना सा सम्मान देते है। इसका मतलब है तो मुझसे दूर रहते है। तो अद्वैत आचार्य की बड़ी इच्छा थी जी जान्य प्रभु का सम्मान जो अद्वैत आचार्य को देते थे उसको खंडन करना। तो अद्वैत आचार्य ऐसे सोचने लगे सोचने लगे तो मुझे क्या करना है जिससे चैतन्य महाप्रभु मुझको बहुत गुस्सा होंगे तो ऐसे सोचा कि यदि मैं मायावाद का प्रचार करूंगा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत क्रुद होगा मुझके ऊपर तो आज वही हरी से अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है वो जानते हैं तो क्या विषय भगवान के सबसे अप्रिय है वो है मायावाद तो इसलिए अद्वैत आचार्य जो आचार्य भक्ति आचार्य भक्ति आचार्य है भक्ति का प्रचारक है तो उनकी सभा में उनकी गोष्ठी में मायावाद का प्रचार करते थे तो ये समाचार मिलके चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रुदित हो गया तो उस समय निमाय नवदीप धाम में थे और आचार्य अद्वैत आचार्य शांति पे तो थोड़े तो तो दूर है ये दोनों के। शायद कितना है पंद्रह किलोमीटर दूर ऐसे है उससे ज्यादा होगा शायद चालीस किलोमीटर दूर है वो दोनों गंगा के ऊपर है तो चैतन्य महाप्रभु वो गंगा के पास से शांति पर जाते थे और बीच में लंबा कहानी है कैसे एक सन्यासी के घर गए थे नि, निमाए और और सन्यासी वो स्गर तो महिला के साथ <laughs> रहता था और मध पीने वाले बेटा था वो ठान सन्यासी म सही उपासना की मद मदिरा महिला मत्स्य मूत्र मूत्र मल मऊ ये पंचों से उपासना तंत्रिक उपासना होती है जो जो वहां से वो तंत्रिक सन्यासी का घर से निकाल करके जो तो चैतन्य महाप्रभु जब समझते थे कि ये मद पीने वाले सन्यासी है तो आपन को पवित्र करने के लिए जो तो गंगा में प्रवेश किए और निताए, निमाई निथाई दोनों गंगा में प्रवेश किए हैं और वहां से निमाई निच नि के ऊपर वो गंगा नदी में से शांति पड़ गए थे कैसे वो वो निथाई तो अनंत शेष के रूप धारण किए थे और उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु शायन किए है तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु शांति पर पहुंच गए और वहां जाकर अद्वैत प्रभु का घर गए थे और अद्वैत प्रभु घर से निकल गए समाचार मिलके की निमाय मेरे पास आया है और निमा क्या किया है तो अद्वैत आचार्य के चरण पर उनकी साधारण रीथ, साधारण रीति के अनुसार अद, अद्वैत अद्वैताचार्य के चरण पर स्तुति नहीं की निमाइ क्या किए तो अद्वैत को बहुत चपरमा बहुत बार बार और वो अद्वैत तो मूर्चित हो गया कैसे मूर्छित हो गया प्रेम से और अद्वित तो फिर चेतना प्राप्त करके बहुत बहुत बहुत आनंद से नाचने लगे नाचने लगे कि अभी ओ निमाई मुझको ग्रहण किया है समान नहीं देते तो तो भ्रंथ सेवा को यथार्थ दंड दी देने से ही मुझको ग्रहण किया है तो ऐसे ही अद्वित तत्व बहुत रहस्यमय है बहुत गुह्य है जो तो वे भगवान है भगवान के सेवक है और चेचन्य महाप्रभु जो भक्त है जो भगवान है और भक्त है उनके भक्त ही अद्वैत आचार्य तो अद्वैता तत्व बहुत गुह है और कैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ विवाह की वो भी बहुत रहस्यमय है तो नित्यानंद और अद्वैता सदैव परस्पा निंदा की वो प्रेम निंदा थी तो जड़ब मूर्ख पंडित ये सब रहस्य नहीं समझते थे तो संक्षेप में आचार्य के बारे में कुछ बल दिया था आज अद्वैत सप्तमी है तो दोपहर तक उपवास करना है और उसके बाद आचार्य का प्रसाद नरे है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे हरे एक श्लोक रात दंथ निधा चुनकं भदया निपथ्य काकुशतम एक अहमी मेह साधव सकल विहाय चैतन्य चंद्र क्षरण क्रुता अनुरागम तेजी लोकगत अब उसका अर्थ पूरा अर्थ क्या है विनम्रता प्रकाश करने के लिए दंतों में घास से हम रिवेदन का जब मतलब काकुशम का मतलब बहुत आर्चू चूड़ yes. होने से मैं आपको यही कहता हूँ साधव हे सज्जन सकल हम एवं विहराज आपकी जो भी आपकी सभी धारणा जो है सब कुछ छोड़ दूर दूर में व्यक्ति मीन स्टर्ण लीव इट बिहाइंड, बिहार लो दूर चैतन्य चंद्र चर्ण एक क्रुता अनुरागम अनुराग खो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय